मही पता ब्रजति सहसा संशय पद पद विष्णु भ्राम पिगरू गगन मुहुर्दोजोस्म यानृतटा चाड़ितटा जगद्रक्ष नटस नाम स्वामीनाथ आपके पैरों की चोट से पृथ्वी अचानक संदेह की स्थिति को ऊपर नीचे को प्राप्त हो जाती है विष्णु का अंतरिक्ष लोक भी घूमती हुई परिघाकार मुद्गरों जैसी भुजाओं के प्रहार से संकटापन्न नक्षत्र गणों वाला हो जाता है खुली हुई जटाओं के प्रहार से तारित किनारे वाला स्वर्ग भी बारंबार दुर्वस्था को प्राप्त हो जाता है जगत की रक्षा के लिए आप नृत्य करते हैं अहो आश्चर्य है वैभव भी कभी कभी प्रतिकूल ही हो जाता है द्यागणगुणित फेदोदगमुो वाजपृत लघुदेष्ट शिशि जगद्दीप जल जीव कृतभवेय धित दे महिमद्यं तव बपू संपूर्ण आकाश में व्याप्त तारागणों के प्रतिबिंब द्वारा बढ़ी हुई कांति शोभा वाला जो जल आकाश गंगा का प्रवाह अपने सिर पर बिंदु से भी छोटा देखा गया उसी जल प्रवाह से समुद्र से घिरा हुआ द्वीप के आकार वाला जगत कर दिया गया इसी से ही आपका शरीर दिव्य और अलौकिक महिमा धारण करने वाला है ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए रथ छोड़ी अंता शत रगेंद्रोधनु रथो रथांगे चंद्र को रथ चरण पारे क्ष से कोयम त्रिपुर तृणमा पर तबुदिया पृथ्वी को रथ ब्रह्मा को सारथी सुमेर को धनुष सूर्य चंद्रमा को रथ के पहिए और विष्णु को बाण बनाया इस प्रकार त्रिपुर नामक त्रिन को जलाने की इच्छा वाले आपकी यह क्या आडंबर रचना थी अर्थात इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी निश्चय ही अपने अधीनों के साथ खेलती हुई स्वामी परमेश्वर की बुद्धिवृत्तियाँ पराधीन नहीं होती हैं हरिस्ते साहस्रम कमलबलिमाय पदों को गतो मुदरने कमल ग्युद्रेकपरणतिमसौ चक्रवपुषा दयाण त्रिपुरहर जागर्ति जगतां। त्रिपुर विदारक भगवान विष्णु ने आपके चरणों में पूर्ण एक हजार कमल पुष्पों का उपहार निवेदन कर चढ़ाकर उन हजार कमलों में से एक पुष्प के कम हो जाने पर जो स्वयं विष्णु ने अपने नेत्र रूपी कमल को निकाल कर चढ़ा दिया था वही भक्ति का आवेग उत्कृष्ट था सुदर्शन चक्र के रूप में परिणाम को प्राप्त हो गया और तीनों लोगों की रक्षा के लिए जागृत है अर्थात सावधान है क्रत सुप्ते जागृत फल योगे क्रतु मता प्रध्वस्तम फलती पुरुषारा अतः यज्ञ इत्यादि सत्कर्म करने वालों के प्रियारूप यज्ञ इत्यादि के समाप्त हो जाने पर कालांतर में होने वाले फलों के साथ संबंध कराने में आप सदा जागृत सावधान रहते हैं तो क्योंकि नष्ट हुआ कर्म यज्ञ इत्यादि जड़ कर्म चेतन स्वरूप फल फलदाता ईश्वर की आराधना के बिना कहाँ फलीभूत होता है अर्थात कहीं भी नहीं होता है इसी कारण से यज्ञाधिक कर्मों में फल देने के लिए जिम्मेदार उत्तरदायी रूप से आपको अच्छी रीति से देख जानकर वेद वचनों में पूर्ण श्रद्धा रख कर विहित कर्मों के करने में लोग स्थिर उद्यम होते हैं अर्थात कर्म करने में दृढ़ता के साथ कटिबद्ध रहते हैं क्रिया दक्ष क्रतुपतिरधीता ऋषिनातिज्यम शरण दश दशाचुरगण क्रतुभ्रंशस्तत् क्रतुफलो ध्रुव करमिचारा जिम काशरणों को शरण देने वाले परमेश्वर यज्ञ इत्यादि सभी क्रियाओं के अनुष्ठान करने में निपुण देहधारियों का अधिनायक दक्ष प्रजापति स्वयं यज्ञ का यजमान त्रिकालज्ञ भृगु इत्यादि ऋषिगण याग कराने वाले पुरोहित देवगण सभासद थे ऐसा बड़ा यज्ञ होने पर भी यज्ञ इत्यादि कर्मों के फल देने के अभ्यासी आदत वाले आपके द्वारा ही यज्ञ का विध्वंस हो गया निश्चय ही श्रद्धा के बिना किए गए यज्ञ इत्यादि कर्म कर्ता के विपरीत फलदायक अर्थात विनाश के लिए ही होते हैं प्रजानाथम नाथ प्रसम गम स्वाम दुहितरम गोहित भूतामयु वपुषा सर्व विनायक ईश्वर मृग शरीर धारित अपनी कन्या के प्रति मृग शरीर द्वारा बलपूर्वक काम की इच्छा वाले गए हुए अपने को बाण से बिंधा हुआ समझने की स्थिति को प्राप्त हो स्वर्ग में जाने पर भी भयभीत हुए कामुक इन ब्रह्मा जी को कुशल शिकारी की भांति अत्यंत शीघ्रता से धनुर्धर आपका बाण आज भी नहीं छोड़ता है अर्थात आज भी पीछा कर रहा है धनुष त्रव पुरा पृष्टम दृष्ट्वा पुष्पाधी यदिस्त्र देमनिदेहा घटना ताम्धात वरद मुग्धात यु। नियम पारायण भगवन अप, अपने ही सौंदर्य की आशा पर या पार्वती के सौंदर्य से ही शिवजी को वस में करेंगे इस आशा से धनुष धारण करने वाले कामदेव को शीघ्र ही तिनके के समान सामने दग्ध हुआ देखकर भी यदि पार्वती अर्धांग्नि बनने शिव के वाम में स्वयं को स्थान मिलने से आपको स्त्री बस स्त्री लंपट समझती है तो वे वरदायक सचमुच ही अहो खेदयुक्त स्त्रियां भूलि भाली ना समझ होती हैं शमशानी श्वा स्मरहिशाचा सहचरा चिताभस्मेपृगरोटी परिक अमांगल्यम शील तव भवत नाम तथापि स्मृति कमलनाशक स्मशानों में क्रीडा करना भूत साथी चिता की भस्म को संपूर्ण शरीर में लेपना नरमुंडों के समूहों की माला धारण करना इस प्रकार और भी गज चर्म धारण इत्यादि आपका संपूर्ण स्वभाव चरित्र अमंगल धले ही रहे फिर भी हे भरदायक शंकर आपका स्मरण करने वालों के लिए आप परम सर्वोत्कृष्ट मंगल स्वरूप हैं मन प्रत्यपचित सविधम जात मरु रही प्रमद सलीलो यदा सदैव योगी जन संयम संयमी पुरुष योग विधि के अनुसार प्राणवायु को रोककर प्राणायाम विधि द्वारा मन को अंतरात्मा में समाहित निश्चल करके जिस किसी भी अनिर्वचनीय तत्व को देखकर रोमांचित हर्षित रोम हो अत्यंत अत्यंतानश्रु से पूर्ण नेत्रों वाले अमृत से पूर्ण सरोवर में मानो डुबकी लगाकर आंतरिक भाष्य से विलक्षण आनंद को प्राप्त करते हैं वह अद्वितीय तत्व श्रुति प्रसिद्ध आप तो हैं तमर्क स्व सोम मी पवन स्वतभ स्वम तमुधर निरात्मा चरीक्षिन्ना पिणता बेभ्यु गिर न वेद वयमीज नवसी तम सूर्य हो तुम चंद्रमा हो तुम वायु हो तुम अग्नि हो तुम जल हो तुम आकाश हो तुम पृथ्वी हो और तुम ही आत्मा हो। बस यह परमात्मा का अष्टमूर्ति रूप हुआ इस प्रकार दृढ़ आग्रही विद्वजन आपके विषय में संकुचित परिचिन्न रूप बतलाने वाली वाणी चाहे बोला करे परंतु हम तो इस जगत में उस तत्व वस्तु को नहीं जानते जो आप नहीं हो तयी स्रोवे ते स्रोवेत्रे त्रिभुवन मथोत्रीन पिसुरा अकारादर्ण त्रिभितेन विकृति तुय ते धाम ध्वनि पदम शरणागतों को शरण देने वाले हे महादेव तीन वेदों को जाग्रत स्वप्न सुजुक्ति रूपी तीन वृत्तियों को और त्रिभुवन तीनों लोकों स्वर्ग अंतरिक्ष भूमि को ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीन देवताओं को भी आकार उकार मकार रूपी तीन वर्णों के द्वारा विभक्त हुआ शक्तिवृत्ति से बतलाने वाला तथा विकारों को पार किए हुए विकार शून्य चौथे आपके धाम चैतन्य स्वरूप को सूक्ष्म रूप ध्वनियों द्वारा लक्षित करता हुआ अविभक्त हुआ ओम यह पद आपको प्रतिपादन करता है कसन करता है भो रुद्र पशुपतिरथोग्रसहम तथा नो इति यदिधानशकद अमुस्म प्रत्येक प्रवचर देव्रुतिरपी या स्ने धाम प्रणहित नम सो भवते दिव्यस्वूस्वर सार को उत्पन्न करने वाला या स्वयं ही संसार के रूप में परिणित हुआ रुद्र दुष्टों को रुलाने वाला पशुपति जीव रूपी पशुओं के अधिपति और उग्र प्रचंड रूप वाला सह महान महादेव तथा भीम और ईशान भयंकर और प्रशासक इस प्रकार जो ये कहे गए आठ नाम इनमें प्रत्येक नाम के साथ वेद भी प्रतिपादन करता हुआ विचारता है इस प्रिय स्वरूप प्रकाश स्वरूप आपको मैं सावधानी पूर्वक प्रणाम करने का अधिकारी हूं मैं प्रणाम करता हूँ नमो नमो नमो नमो नमो हे प्रिय अत्यंत समीपवर्ती और अति दूरवर्ती आपको बार बार नमस्कार हे कामनाशक रुद्र अत्यंत सूक्ष्म और अत्यधिक महान आपको बार बार नमस्कार एकत्रनेत्रधारी शिव जी अत्यंत वृद्ध जो अनादिकाल से हैं और अत्यंत तरुण रूप आपको बार बार नमस्कार है सर्वरूप और परोक्ष और अपरोक्ष संपूर्ण रूपों में आपको बार बार नमस्कार है वस्पुत्रादुर्भा जन्मिपुरा पुरारे न क्वा क्षण प्रणतवान्मुक्त सम्रतहमतनुरग्रेप्य नीतृ शरीर की उत्पत्ति होने के कारण यह अनुमान किया जाता है कि पूर्व जन्म में कहीं भी कभी भी क्षण मात्र भी आपको प्रणाम नहीं किया और अभी प्रणाम करता हुआ मुक्त हो गया इसलिए मैं शरीर रहित हो गया अतः आगे भी प्रणाम नहीं कर सकता इसलिए हे स्वामी वह पूर्वजन्म का प्रणाम न करना मुक्त होने की दशा में प्रणाम न करना दोनों ही अपराधों को क्षमा करें